स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय एक श्लोक संख्या 11 से 15 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपा दिशोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञान मीरान हरे राम हरे राम राम राम हरे नोटबुक तो आज से जो भी सार है पिछले क्लास की वो पॉइंट्स लिख लेने हैं कुछ दो या तीन ऐसे पॉइंट होते हैं कक्षा का जो मुख्य विषय होता है वो वो एक जगह पे अपनी किताब में पीछे से शुरू कीजिए श्लोक नंबर और पॉइंट ऐसा करके तो आप बाद में कभी भी पढ़ना चाहेंगे तो मुख्य पॉइंट्स एक एक के बाद एक, एक आप देख सकते हैं उससे फिर याद कर सकते हैं कि क्या क्या बताया था उसमें समझे तो पुस्तक के पीछे से शुरू कीजिए आगे तो आप ये सब पॉइंट्स लिख रहे हैं पुछ पुछ पुछ तो ये, ये। तो खोलिए तो खोलिया तो अभी तक जो श्लोक हुए उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमने चर्चा किया जो विषय चर्चा किया उसका सार है कि कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए ऐसे तो तो नहीं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक एक एक एक सीधा पॉइंट्स। वो तो सब आपने नॉर्मल लिखा है हम सभी पॉइंट्स नहीं लिखेंगे जो तो मुख्य मुख्य विषय है कक्षा ओके वो लिखेंगे तो यहाँ से चालू कीजिए यहाँ पे मार्जिन है उसमें श्लोक नंबर लिखना है तो, तो, तो श्लोक नंबर है ये तीसरा।, तीसरा एक तीन एक तीन का सार एक तीन में मुख्य बात आती है कि हमें कर्तव्य निष्ठ होना है एक एक ही हुआ बनना कर्तव्य निष्ठ होना है जिसका अर्थ है पेन लगे पेन सिल भूस आई जाए थोड़ा दिन जाम तो तो मालूम नहीं नहीं ही महीना पहले ये अभी तक ऐसे कितना महीने से हो गया ठीक चला नहीं याद आता है राद हमें कर्तव्य पालन सॉरी जिसका अर्थ है कर्तव्य पालन से हमारी मृत्यु तक क्यों नहीं हो जाए फिर भी कर्तव्य पालन करना है लिख इसके लिए है। हाँ आपको ऐसा देखने में अच्छा रहना चाहिए पढ़ पाना चाहिए इसका अर्थ है कर्तव्य पालन से हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए कर्तव्य पालन करना है ने? फिर भी हमें कर्तव्य पालन करना है या हमें कर्तव्य फिर भी हमें कर्तव्य त्यागना नहीं है छोड़ना नहीं, नहीं। है कर्तव्य छोड़ना नहीं है कर्तव्य पालन समय मृत्यु भी क्यों ना हो जाए फिर भी हमें कर्तव्य छोड़ना नहीं है त्यागना नहीं छोड़ना नहीं है त्यागना ना। बड़ा फिलोसॉफिकल शब्द है कर्तव्य छोड़ना नहीं है फिर भी हमें कर्तव्य छोड़ना नहीं है दूसरा पॉइंट ओक, ओके इसमें जैसे विश्व इसमें उदाहरण उदाहरण द्रोणाचार्य हां इसी में इसी में, इसी में इसमें, उ, उ, ऐसे ही लिख दिया उदाहरण द्रोणाचार्य दूसरा दूसरा वन पॉइंट पांच से दस नहीं चार से दस ब्रेकेट से दस वन से दस वन से दस पहले अध्याय का है ना डैश 10 कुछ भी गलत काम करते हैं करते हैं तो हृदय में बैठे परमात्मा उसके उसको देख रहे हैं हृदय में बैठे परमात्मा से देख रहे हैं हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए आएगी बड़ी नहीं बात नहीं चाहिए। बड़ी चाहिए एक बात खत्म कर दो हो गया जैसे जैसे दुर्योधन कृष्ण को गिनना भूल जाए दुर्योधन छोटा दुर्योधन होता तो बड़ा होगा दुर्योधन फिर आगे हमें एक ये होगा ग्यारह हमें अपना कर्तव्य करने में सॉरी हमें अपना कर्तव्य कर्तव्य ऊपर कर्तव्य निष्ठ तो लिखा है देख लो ना हमें अपना कर्तव्य समाज में हमारी स्थिति के अनुसार करना चाहिए समाज में स्थिति के के अपनी, स्थिति <णोगता> अपनी स्थिति के अनुसार करना चाहिए समाज में अपनी स्थिति के अनुसार करना चाहिए या अपनी स्थिति में रहकर करना चाहिए अपनी स्थिति में रहकर करना चाहिए स्थिति नहीं स्थिति छोटा है तिथि नहीं स्थिति सौ के बाद ठ है तो नहीं है बड़ा था छोटा छोटा है दोनों में रहकर करना चाहिए में रहकर करना चाहिए और रहकर करना चाहिए। करना चाहिए और और मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए पीछे पीछे से जाएंगे तो पीछे ही जाएंगे ना मान की अभिलाषा जरा भी नहीं करनी चाहिए अभी लाशा है ना करनी। चाहिए हम्म हाँ। और एक पॉइंट एक ग्यारह में एक ग्यारह वापस लिखो एक और पॉइंट है इसमें अलग नहीं इसमें अलग से एक ग्यारह पॉइंट अलग है ना ग्यारह कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नता घन घ आधा कृत ठीक है कृत ठीक है फिर घन घ आएगा आधा घ आधा ना सबसे बड़ा पाप है अतः हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा कृतज्ञ कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा ज्ञान वाला ज्ञान वाला कृतज्ञ कृतज्ञ होना चाहिए और एक, एक ग्यारह में इसमें? एक ग्यारह अलग से दो बार वापस पूछना पड़ता है इसके बारे में मैंने बोला और एक एक ग्यारह में तो आपने दूसरा पॉइंट बनाया तब भी पूछा था अभी वापस बोल रहा हूं तो वापस पूछा हमें दुर्जनों से उपकार नहीं लेना चाहिए दुर्जनों का उपकार नहीं लेना चाहिए दूर दू हमेशा छोटा ही आता है दूर के जनों का नहीं होता है दूर्जनों का जा के ऊपर रेफर मार्जन की तरह दुर्जन च नहीं जाना चाहिए तो दूर आ जाने लिए। का उपकार, से उपकार ले लेना। नहीं लेना चाहिए नहीं तो चाहिए नहीं तो द्रोणाचार्य जैसी, जैसी हालत हो जाएगी कर्तव्य द्रोणाचार्य जैसी हालत हो जाएगी ये की ग्रेस ने पढ़ लिया तो सोगा इसका शाम भी जिंदा मेरा पुत्र भी जिंदा रहेगा जैसी हालत हो जाएगी हालत हो जाएगी हम हो जाएगी जाएगी एक साथ होता है ना गी अलग से फिर होता है हो जाएगी हम अधर्म करने को विवश हो जाएंगे अर्धमन अधर्मा अर्धम अर्ध अध करने को विवश हो जाएंगे लिखना नहीं <laughs> <laughs> नहीं आता आता है पर लिखेंगे पे में ंग कर दिया ये पॉइंट्स अभी तक हमने कक्षा में मुख्य रूप से मुख्य पॉइंट है ये आज तक भी आगे तस् संजनयन हर्षम कुध पितामह सिंहनाद्योच्च शंख शंखम दध्मो प्रतापवान तो उनके हर्ष के लिए जो पितामह भीष्म है उन्होंने सिंह जैसा नाद करने वाला अपना शंख प्रतापवान शंख बजाया से बजाए ऐसा यहां पे बता रहे हैं तो अभी भीष्म पितामह की स्थिति ऐसी है कि उनको पता है कि हम तो हार नहीं वाले हैं क्योंकि सामने भगवान श्री कृष्ण और मैं उनका भक्त हूं मतलब वो तो पांडव सब धार्मिक लोग जो है जो भक्त हैं उनके तरफ ही उनका हृदय था हमेशा लेकिन उनको इस साइड से लड़ना पड़ रहा है और वो लड़ाई में उनको हराने के लिए सबसे मुख्य जो व्यक्ति है वो स्वयं है हराने के भीष्म देव ये अभी डिक्लेयर किया ना दुर्योधन ने तो ऐसी स्थिति है भीष्म देव की उनको तो भगवान तो तो तो तो से तो भक्त की पूजा करना ज्यादा श्रेष्ठ है भक्त की सेवा कैसे होती है भक्त की सेवा कैसे होती है भगवान जी मतलब अभी शिव जी है ना शिव जी शिवजी भगवान के भक्त है वैष्णवा नाम यथा शंभू और शिवजी के भी भक्त है बहुत सारे है ना तो क्या वो रियली में भगवान विष्णु के भक्त है शिवजी के जो भक्त है जो शिवजी की सेवा करते हैं जो शिवजी के भक्त हैं, जो उनको दूध चढ़ाते हैं जो उनको पानी चढ़ाते हैं जो उनको बिली पत्र चढ़ाते हैं जिनको शैव बोलते हैं तो क्या वो वैष्णव से भी श्रेष्ठ हुए ना तो, तो? वैष्णव तो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं और ये भगवान विष्णु के परम भक्त शिव जी की सेवा करने वाले शैव लोग होए ना लेकिन शैव लोग तो वैष्णवों के विरोधी होते हैं समझे <laughs> विष्णु परम है वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं सोचिए क्या इस प्रकार के भक्त की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मेरे भक्तों मेरी सेवा से मेरे भक्तों की सेवा अधिक प्रिय है इसका मतलब है भगवान विष्णु को शिव जी के जो ये सब भक्त है जो विष्णु की निंदा करते जो विष्णु को अपराध करते जो विष्णु के भक्तों को अपराध करते जो विष्णु के जो विष्णु की पूजा करते ऐसे लोगों को अपराध करते हैं उनकी निंदा करते हैं तो क्या ऐसे लोग भगवान विष्णु को पसंद है नहीं, नहीं पसंद है ये तो क्यों वो शिवजी की पूजा करते हैं पर विष्णु को भी मानते हैं और किसका भी विरोध नहीं करते कृष्ण को भी मानते हैं गणेश जी को भी मानते हैं सबको मानेंगे शिव जी को मानेंगे शिव जी का पूरा परिवार है नहीं नहीं नहीं ना शिव शिवजी के परिवार में सब लोग पूजनीय है पूजते हैं सब सब की पूजा होती है विष्णु तो अकेले है केवल दो ही जन परिवार में पूजा होती है विष्णु और लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी की भी इतनी पूजा नहीं होती है लेकिन शिवजी की पूजा होती है उनकी पत्नी पार्वती की कितनी पूजा होती है वो सबसे फेमस और फिर गणेश जी कार्तिक पूरे परिवार की पूजा होती है सभी प्रकार से कितने सारे तो मंदिर हैं है तो भक्त तो दूसरे बहुत सारे हैं भगवान के तो शिव के अलावा तो क्यों बाकी सब अशुद्ध भक्त है भगवान खुद ही होते ना वैष्णव आना शुद्ध तो उनके भक्त भक्तों की निंदा क्यों करते हैं फिर हाँ? शिवजी के भक्त भक्तों की निंदा क्यों करते हैं उनको नहीं करना चाहिए क्यों करते हैं लेकिन वो ये भी स्वीकार नहीं करते कि शिवजी वैष्णव है समझे भगवान, भगवान वो उनको यदि बोलो कि शिवजी भी भगवान राम की पूजा करते हैं या शंकरषण की पूजा करते हैं तो वो लोग गर्म हो जाएंगे कैसे बोल दिया आपने शिवजी ऐसा गरम हो जाएंगे ऐसा गरम हो जाएंगे आपको मारने दौड़ेंगे समझे इसलिए तस्मा परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम भगवान को ऐसे भक्त ज्यादा पसंद है जो भगवान की पूजा उनके भक्तों के माध्यम से उनके भक्तों के साथ करते हैं इसका अर्थ ये है मत भक्त पूजा को इसका अर्थ यह नहीं की भगवान के भक्त की पूजा अलग करके भक्त को अलग कर दिया भगवान स्वर फिर कर रहे हैं समझे तो वो तो द्वेषी है वो समझे ही नहीं शिवजी को समझे ही नहीं इसी प्रकार से दुर्योधन जैसे भीष्म देव की मान लीजिए सेवा भी करते हो मान लीजिए तो तो तो शिवजी उनको वरदान शिवजी उनको नर्क में भेजते वरदान दे देकर तो तो तो जिन लोगों को नर्क में जाना है उन लोगों को नर्क में भेजते जिन लोगों को भगवत माना है तो शिव जी का दूसरा संप्रदाय है विष्णु स्वामी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है ना वैष्णव मानते हैं शिवजी को वैष्णव मानते हाँ शिवजी को वैष्णव मानते हैं उनका संप्रदाय है पूरा रुद्र संप्रदाय तो इसलिए जिनको जैसा फल चाहिए वैसा फल दे देते हैं। तो, तो जयद्रथ को उन्होंने वरदान दिया था तो फिर जयद्रथ तो भगवान के सामने मरे लेकिन तो तो सब ऐसा नहीं होता ना, भगवान के सामने तो, तो सब कौरव भी मरे हाथों तो भी पूरे तो। सबको थोड़ी ना वरदान मिला ना हाँ, तो वो तो, तो भगवान क्या तुकी कृपा है की वो युद्ध के मैदान में आए और सबको लेकिन उनको क्या कृपा मिली वो सब गए ब्रह्म ज्योति में ली उन्होंने उन्होंने जब पाप होंगे तो नरक भी जाना पड़ा था भगवान के सामने जो मरते हैं उनको देख के वो ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हैं उनको पाप का फल नहीं भोगना पड़ता है लेकिन भगवान के सामने मरने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है सभी असुर थोड़ी भगवान के सामने मरते हैं ज्यादातर नहीं मरते तो इसलिए भीष्म देव की यहाँ पे यदि सेवा कर भी रहे हैं दुर्योधन तो वो इस दृष्टि से नहीं कर रहा है कि देव भगवान के भक्त है इसलिए यदि भीष्म अपनी भक्ति भगवान की दिखाने लगेंगे दुर्योधन छोड़ देंगे उनको अरे चले अभी बोल ही रहे ना दुर्योधन के भाई <laughs> भक्ति मत दिखाना ऐसा ऑलरेडी वार्निंग दे दी ना कि पांडवों के प्रति आपका मतलब। स्नेह है वो दिखाना मत मतलब अपनी भक्ति मत दिखाना ये युद्ध है ऑलरेडी वार्निंग दे दी यदि भीष्मदेव भक्ति दिखाएंगे तो फिर दुर्योधन उनके साथ होना बंद कर देंगे ऐसे तो भीष्मदेव भक्त हैं, और उनको लड़ाई करनी पड़ रही है सब भक्तों के सामने सभी भक्त एक साथ इकट्ठा हो गए हैं शिव जी लेकिन अलग इन वो अलग चीज है तो अभी लड़ाई करनी पड़ रही है सभी भक्तों को हराना है और वो हराने में जो मुख्य व्यक्ति है वो है भीष्म उन्हीं के ऊपर पूरी सेना टिकी हुई है दोनों तरफ हैं दोनों तरफ बक नहीं एक ही तरफ बक्त है इधर से ऐसा कुछ समझे मान लीजिए कि नंदग्राम है और इसमें से बलराम है वो मान लीजिए कि यहाँ से बाहर किसी अधर्मी का क्या बोलते हैं ले उपकार ले लिया और उसके कारण उसको बाहर जाना पड़ा उस अधर्मी की सेवा करते रहनी पड़ी हमेशा और वो अधर्मी व्यक्ति अपनी सेना लेके आए नंदग्राम के सामने नंदग्राम के सब सैनिक इधर है रक्षक है मुकुंद है आ, क्या नाम है मनमोहन है अनिकेत है सब लोग इधर तो है स्तोका कृष्णा है चैतन्य जीवन है सब लोग इधर है अपने अपने हथियार लेकर के और बलराम का बल इतना है कि ये सब लोग और वो वाली सेना भी आमने सामने हो जाए तो बलराम अकेला हरा सकता है ऐसा बल है इसका ये सबको पता है और वो व्यक्ति ने इसको आगे खड़ा रख दिया कि ये हमारा सेनापति है और अभी इसी के ऊपर हमारी विजय निश्चित होगी ये है तो हम जीतेंगे बलम बल हम भी रक्षित भीषमा भी रक्षित हम और ऐसा सब जगह पे कर कर के बोल रहे हैं बलराम बलराम के बल से हम पूरा जीत जाएंगे ये नंदग्राम तो क्या है इनको तो ऐसे हरा देंगे ये सब, सब सब लोग इनको मदद करो सब लोग इनको मदद करो जितने हो सब इनको ध्यान रखो तो बलराम है वो सबको हरा देंगे तो बलराम के हृदय में क्या होगा सामने सब खड़े है सबको हराना है सब भक्त है और बलराम भी भक्त है अंदर से लेकिन बाहर से क्योंकि गलत उपकार ले लिया था तो बाहर से अभी ये सिचुएशन में आ गया है कि उनको यह धर्म करना पड़ रहा है तो अब स्थिति क्या होगी क्या अरे एक तो चलो मैं लड़ लेता वो यदि किसी और को खड़ा करके होता मैं लड़ लेता कोई बात नहीं सैनिक की तरह या इवन कोई एक महारथी की तरह भी लड़ लेता चलो मैंने अपना काम किया थोड़ा बहुत लड़ लिया और कुछ को गिरा भी दिया वो सब ठीक है लेकिन यहां पे तो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे आधार पे ही पूरा जीतेगा मतलब मैं ही पूरा सब रिस्पॉन्सिबल हूं सभी के मरने का तो क्या स्थिति होगी हृदय में तो वो ऐसी करुण स्थिति होगी हृदय में तो इस स्थिति में भीष्म देव ने और कुछ नहीं किया कुछ बोलने जैसा तो रहा नहीं अब शंख फूक दिया <laughs> जैसे जैसे कोई रो देता है ऐसी स्थिति आती तो रोने लगते हैं ना अभी करे क्या तो वो रोने की जगह उन्होंने शंख फूक दिया <laughs> और शंख फूक करके इनडायरेक्टली बताया दुर्योधन को तुम कितना भी उछल लो जीत नहीं होने वाली है ये लोग ही जीतने वाले लेकिन मैं अपना पूरी शक्ति लगा दूंगा उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन जीतने वाले ही है। ये प्रोपत की भगवान की शक्ति में तो पांच सीट लिखा थी तो अपनी पूरी शक्ति लगाई थी लेकिन भगवान सामने थे ना विश्व पितामा ने अरे दुर्योधन नहीं विश्व पिता दुर्यधन पहले जाता विश्व पितामा के पास उसने पुरस्कार लिया था अर्जुन से तो अर्जुन तो फिर उसने वरदान दिया था की उसने बोला था की जो मांगोगे वो मैं दूंगा फिर अर्जुन ने बोला था कि सब मैं आने पर मांगूंगा। हाँ ठीक है वो तो हो गया वो तो साइड की स्टोरी है फिर दुर्योधन विश्वमा के पास जाता है कल आपको मारना है इन पांचों को क्या कर रहा हाँ क्या चाहिए खेल रहे मतलब उस तरह से तो विश्व बोलते हैं ठीक है फिर तरक ऐसी अच्छे वाले मतलब पाँच बार निकले हाँ और फिर सबको बता दिया ये पांच पांडव इससे मर जाए दुर्योधन ने फिर सोचा की ये विश्व पितामा है प्रेमी नहीं छोड़े तो खुद लेने बोला आप मुझे मुझे दे, दे जब युद्ध के टाइम में आपको दोगा जब आपके सामने पांच पांडव हो गए तो, दु, दुर्योधन लेके चला गया और कृष्ण के दिमाग में पता चल गया ये सब चल रहा है इधर तो अर्जुन से बोलते अर्जुन इधर बोले तुम्हारा ऊपर बाकी था जाके दुर्योधन से पांच फिर लेने पितामा <laughs> भी फिर जब ये बात विष्ण पितामा भी को पता लगे विष्ण पितामा को आनंद आता तो ऐसे भीष्म पितामह इस प्रकार से सिंहनाद कर दिया और फिर अलग अलग शंख भेरी इत्यादि सब बजने लगा क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है तो पूरा वातावरण है उसको कोलाहलपूर्ण बनाते हैं ऐसे तो ऐसा हुआ तो फिर ये इन्होंने बजाया भीष्म पितामह ने अपना शंख तो उनको पता था सामने वाला भी शंख बजाएंगे फिर देखेंगे अभी सामने वाले सब शंख बजाएंगे ना तो फिर इनका हृदय पूरा मेहनत एक शंख बजाया सामने फिर अभी आगे तथा श्वेत रहे महती स्थित हो माधव पांडवश्चै दिव्य शंख प्रदू तब माधव और पांडव ने अपने अपने शंख बजाए तो ये तो सिंहनाथ जैसा थोड़ा सा शंख था सबको लगा ये तो कितना बड़ा मतलब विजयी निश्चित है अभी तो लेकिन सामने वाले बजे तो लोग देखते रह गए करे ये तो हमारा कुछ नहीं था <laughs> हमारा कुछ नहीं था ये तो कितना बड़ा है और ये दो ही नहीं है इतने सारे बजने लगे <laughs> जाता है। नहीं बल हैं बल तो दिख जाता है <laughs> <laughs> <laughs> तो कैसे यहाँ पे दिव्य शंख बताए वो शंख दिव्य थे जो नभश पृथ्वी चाहिए वह सब्दोस्तुलो भवत नभ और पृथ्वी सब जगह पे उसकी तुम ध्वनि जो है खोलाहल पूर्ण वो सब जगह के फैल गई हिला देता है शंख बजता है तो देता है व्यक्ति आप देखिए अभी भी यदि आप परेड में जाएंगे कहीं परेड होती है तो ऐसे ऐसे होते हैं ना ढोल होते हैं नगारे होते हैं बजाते हैं तो उससे उससे एक जोश आता, जोश आता है जोश आता है वो जोश पूर्ण है ये पूरा विज्ञान है संगीत का विज्ञान है जो अलग अलग प्रकार के संगीत अलग अलग प्रकार की भावना उत्पन्न करते हैं तो उसमें जोश की भावना उत्पन्न करते हैं तो तो ये जोश देने वाला है, है? ये पूरा विज्ञान है संगीत का ऐसा ही लगता है कोई मार रहा है तो ऐसे संगीत बजते हैं युद्ध के समय तो शुरू होने वाला है तो जोश दिलाने के लिए यहां पे एक मुख्य पॉइंट है कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है और उनकी अंतरंग का शक्ति श्रीमती राधारानी यहां श्री लक्ष्मी देवी हैं वहां पे विजय होती है नहीं, नहीं अभी नहीं वहां पे विजय होती है तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीति मतिर ममा।, ममा जहां पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पे ही विजय होती है अल्टीमेटली आखिर का दोनों से ना सामने हो जाए तब तो भी हरा सकते थे तो फिर तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य को भीष्म पितामा करना और सबको तो एक साथ ही हरा दिया एक क्योंकि अर्जुन के पक्ष में ये शाम पक्ष जनार्दना जब भगवान भी नहीं थे अकेले थे वो नहीं भगवान तो सारथी थे ना नहीं वो विराट वालों में निर्णायक थोड़ी था अरे जो भी था पर था था पर हुआ था तो ना था? ये प्रश्न का उत्तर नहीं मेरे पास ये आंसर कैसी <laughs> वो बोल क... था कन्फ्यूज रहना चाहता है सामने वाले से उत्तर निकलवाना चाहता देखते उसमें महाभारतनाथ है विष्व पिता माँ नक्षत्र को देख के देख लेते हैं कि इनके तेरह वर्ष पूरे हो गए जो भी ऐसा कुछ तो सामने से मतलब ऐसे इतना साथ नहीं देते कोई भी परिणाम में पांच पहलू होते हैं परिणाम केवल एक पहलू पे नहीं होता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा च चैवात्र पंचम तो अधिष्ठान अधिष्ठान अर्थात जहां पे वो कार्य हो रहा है और या वो शरीर जिसमें आत्मा है उसकी स्थिति कैसी है ठीक है तथा तो कर्ता जो कार्य करने वाला है वो कैसा है करणम च पृथक और जो करण है जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है इंद्रिया हैं या हथियार हैं ये सब करणम च पृथक विधा विविधाश चेष्टा और व्यक्ति की अपनी चेष्टा अपना बल या अपना प्रयास ये चौथा हुआ और दैवम चैवात्र पंचम दैव मतलब भाग्य या भगवान की इच्छा ये पांच जो कारण हैं उसके आधार पे किसी भी वस्तु का परिणाम आता है जैसे युद्ध है तो वह एक क्रिया है उसका परिणाम जो है ये पांच वस्तु के ऊपर आधारित रहता है तो उसमें भीष्म देव का जो बल है जिसकी बात हो रही है जो कि इन सब से ज्यादा है सब लोग सामने हो तो भी वो हरा सकते हैं वो उनकी चेष्टा और करण हुआ मान लीजिए लेकिन बाकी तीन तो बाकी है ना फैक्टर इवन चार एक साइड है और दैव दूसरी साइड है तो भी दैव सबसे बड़ा कारण रहता है तो इसलिए सब के मिक्सचर से परिणाम हासिल होता है ठीक है चलो समय समाप्त अरे कृष्णा शिल प्रूपाद की जाए yeah. श्रीमद भगवत गीता यथा की जाए yeah.